सुखादय मूर्त संयोग असमवाय कारणगा का विशेष गुणवात्थ पार्थ परमाणु रूप आदि ये जो अनुमान कर रहे हैं ये अभी वे विचार दोष ग्रस्त है सुखादि सुख दुख इच्छा देश प्रेम क्या है आत्मा के विशेष गुण माने के तो सुखादि कैसे हैं मूर्त मन का संयोग रूप या समवाय कारण वाले हैं ये मन का आत्मा का संयोग होगा तभी तो सुख तो तो दुखाद्य होगा इसे मन के संयोग रूपी असामवा कारण वाले हैं सुखाद और अनित्य होता तो वित्य आत्मा का विशेष गुण है ना अनित्यत्व सती नित्य विशेष गुणवाद के सुखाद्य कैसे हैं अनित्य है और वे किसके विशेष गुण है आत्मा के है। और आत्मा कैसा है नित्य है नित्य आत्मा का विशेष गुण है पार्थिव प्रमाणगत रूप के संवाद कर दिया पार्थिव प्रमाणगत रूप भी कैसा है वह मूर्त वस्तु क्या लूंगा में घटाने के लिए पार्थिव परमाणु? पार्थिव परमाणु क्या है मूर्त वस्तु है उनमें में संयोग हुआ से होने से वह संयोग के कारण से ही संयोग रूपी असंवय क्या है पार्थिव प्रमाणु में रूप और कैसा है रूप अनित्य पार्थिव परमाणु में जो रूप होता है वो अनित्य होता है नित्यभुता परमाणु विद्यमान विशेष गुण है वो इससे अनित नित्य विशेष गुण तो हेतु भी घट गया दृष्टांत में भी घट पक्ष में भी घट देखने में कोई समस्या नहीं है अनुमान बिल्कुल ठीक है लेकिन कहते नहीं यहाँ विभाग शब्द और शब्दज शब्द इनमें विभाग शब्द ज शब्दा अनेक अंत असाधनम अनुमान भी साधक नहीं हो सकता विभाग शब्द का मतलब क्या कोई चीज का को फाड़ी ठर्र करके आवाज आएगा बांस को फाड़ के चट कर आवाज आता है बांस तो गए मूर्त या कपड़ा फाड़ते हो तो मूर्त वस्तु है ये विभाग शब्द ये विभाग से जन जो शब्द है कि विभाग स्वयं गुण है उससे जन शब्द विभाग कैसे हुआ विभाग हुआ मूर्त में एन उसे जन्य जो शब्द है उसका समय असमयकरण कौन हुआ विभाग हुआ संयोग नहीं कि शब्द जो पैदा हुआ है विभाग के कारण विभाग जब बोल रहे हैं विभाग से जन किस चीज को मैं फाड़ देता हूं यदि मूर्त पा, कपड़े का आकाश संयोग है इन वो संयोग असमयकरण नहीं बन रहे वो शब्द के प्रति शब्द के प्रति कौन असमयकरण बन रहे विभाग विभाग असमयकरण है भी भाग। भी भाग अतव आपका साथ दिया वहां मूर्ति संयोग असमयकरण बन रहा है वहां पर नहीं किन्तु मूर्त का विभाग असमयकरण बन रहा है मूर्त संयोग का जो नाशक विभाग है वो असमयकरण बन रहा है इसे भाव का अधिकरण हो गया वो शब्द और उसमें आप हित चला गया साध्या भाव अधिकरण के हित में हित विचर्जन का नाम ही अनेकांतिकता में विचार दोष है इसे शब्द शब्द भी ले लीजिए शब्द जन्य शब्द शब्द जन्य शब्द के प्रति असमय कारण कौन है शब्द आकाश में पहले शब्द पैदा हुआ तालवा विकात आदि संयोग से तालवा विघात का ये जो संयोग हो रहा है तालवादी के स्थानों के साथ वहां से वायु आया उसका संयोग हुआ वो संयोग से जन पहला शब्द है यद्यपि मूर्तों का ये सब क्या है मूर्त है क्रिया हो रही है इस मूर्तों के संयोग से जन्य है शब्द इसे मूर्त संयोग असमय कारण हो गया पहला शब्द नहीं दूसरा तीसरा जो पहुंच रहा है शब्द, उस शब्द, जो शब्द है उनके प्रति कौन है शब्द शब्द आकाश है कोई भी शब्द आकाश में पैदा हो रहा है आकाश जैसा समय कारण हो गया असमय कारण लेकिन दो तीन अलग अलग, अलग चीजें हो सकती है एक तो पूर्व शब्द भी उत्तरोत्तर शब्द के प्रति कारण हो जाएगा और पहला शब्द के प्रति तालवाद से योग जो होता है असमय कांड बन रहा था पहले शब्द में तो इसलिए कोई गड़बड़ी नहीं है लेकिन दूसरे आदि शब्दों को लेंगे तो वहां का भाव मिलेगा वहां मूर्त संयोग असमय कांड नहीं है द्वितीय तृतीय शब्दों के प्रति मूर्त संयोग असमय कारण नहीं है इसे मूर्त संयोग असमय कारण साध्य का अभाव का अधिकरण शब्द जनजो द्वितीय तृतीय शब्द है ना साध्यभाव का बैठा हुआ है शब्द कैसे दूसरा तीसरा शब्द भी अनित्य है, आकाश का भी है। अनित्य का विशेष गुण उत्तम ये हेतु भी आ गया इसे साध्य हेतु अनुमान निरस्त हो जाता है यदि कोई कहेगा हम हेतु में, हेत में असब्दित्व से कि आपने दोष कहा दिया विभाग शब्द में और शब्द, शब्द में इसलिए हम अशभित विशेष हम देखिए अनित्यम इतना ही कह दे दो फिर आगे की जड़तनी वित्त विशेष गुणवत्ता इतना जो लंबा छोड़ तो बनाना व्यर्थ विशेषण का दोष आ जाता है से असब्दी विशेषण है परसी वो शेष परसभाग उत्तरवर्ती जो नित्य विशेष गुणवत्ता दि है वो तो सारा हेतु ही व्यर्थ हो जाएगा मूर्तम मन श्रोत्र व्यतिरिक्त इंद्रियत्वि निरस्तम किसने बना दिया ये मूर्त जो मूर्त कहने से अपना विभूत खत्म हो जाता है मूर्त सिद्ध करने से ही विभुत समाप्त हो जाती है क्योंकि जब वो सब क्रिया तो हो नहीं सकता मूर्त में क्रिया व क्रिया हो तो मूर्तत्व ने चाह कैसे भी हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं सिद्धांत का मूर्तत्व सिद्ध हो चुका है मूर्त सही शुरू किया वो जो मूर्त मूर्त कौन है वो मन है ऐसा मन की सिद्धि में ही मूर्तत्व ने जोड़ लिया था मूर्तत्व नहीं वह मन का सिद्धि कर चुके हैं हम लोग लेकिन अन्य लोग जो अनुमान कर रहे हैं उनका खंडन कर रहे हैं वो जिस अनुमानों अनुमान करना चाह रहे हैं वो अनुमान दूषित है ये और मूर्त है आकाश है ना आकाश अब कर्ण शुष्क लेना आकाश का नाम श्रोत इंद्रिय है और ये श्रोत्र इंद्रिय में इसे कोई क्रिया नहीं हो सकती आकाशत्त इसे स्रोत उनका अनुसार बाकी सब आ जाएंगे चक्षु वगैरह उन सब में तो क्रिया होती है ये भी खंडित हो जाता है क्यों पूर्वोक्त उपाधे पूर्वोक्त उपाधि क्या है द्रव्य संवाही द्रवित रूपा उपाधि यहाँ पर पूर्वोक्त उपाधि द्रव्य संवाही द्रवित रूपा उपाधि दोष आ जाएगा कैसे आएगा साध्य व्यापक तो साधन व्यापक होना चाहिए साध्य व्यापक होते हुए साधन का व्यापक होना चाहिए अब साध्य क्या आपका मूर्तत्व क्या ये मूर्त द्रव्य समवाय क्योंकि जितने भी मूर्त है कौन कौन जल, है चार। और इन चारों कैसे ये द्रव्य समवाय द्रव्य है ये परमाणु है समवाय का ऐसे गुण का दिखा जिन मूर्त क्रियाओं को हम देख रहे हैं द्रव्य समवाय द्रव्यत्व ये द्र आ रहे कहां सभी मूर्त में आ रहा है व्यापकता है और साधन की अव्यापकता भी आ जाएगा श्रोत्र अपने कहा। ये नहीं जाएगा। क्यों श्रोत्र भी कैसा है द्रव्य द्रव्य आकाशिन्न सौपाधिक आकाश के प्रति कारण कौन होगा निरुपाधिक आकाश तो निरुपाधिक आकाश है समय जिसका ऐसा कौन हो गया सौपाधिक आकाश इंद्रिय तो द्रव्य समय द्रव्य नहीं वहां इसीलिए जो कहते हैं कि यहाँ कैसा है ये उपाधि व्यतिरिक्त श्रो, इंद्रियव तो नहीं घट रहा है कि द्रव्य समय द्रव्य कैसा है स्रोत रूप इंद्रिय है उसे भी जा रहा है अर्थात साधन की अव्यापक पाया श्रोत नहीं आया श्रोत्र भी द्रव्य समवाय द्रव्य अर्थात साधन रूप नहीं है तो साधन के अव्यापक आ जाने से उपाधि बनता रहा है अविभुत स्पर्शवत्तम साधनावच्छ व्यापक उपाधे है कहते लेकिन दूसरा कोई कहता है अविभुत कौन से कर लेते फिर ऐसा करो मूर्ख घटा मन अविभो ऐसे साध बना देगा मन कैसा है अविभो है वही हेतु श्रोत व्यतृत्व इंद्रियत्व यदि ऐसा कहेंगे तो उपाधि बदल जाएगा वचन साध्य व्यापक उपाधि हो जाएगी। साधना केवल साध्य व्यापक नहीं बनेगा उपाधि किंतु ये पहाड़ ने देखा तद कृत्य वो तीनों बात आई कि शुद्ध साध्यापक उपाधि केवल साध्य और दूसरे तीसरे साध्य की जो व्यापकता तो में देख रहे हैं वह हो सकता है किन प्रकार? शुद्ध भी हो सकता है? जो सुन रहे हो आप उतने कोई साध्य मान लो तो भी तब व्यापकता उपाधि में आ जाएगी अथवा साधनतावच्छेद को साध्य का आवच्छेद बना लो साधनावच्छिन्न साध्य हो गया उसका व्यापक बन जाएगा उपाधि अथवा पक्ष का जो अवच्छेद उस अवच्छेन अविछन कर दो साध्य उस साध्य व्यापक बनेगा उपाधि तीन प्रकार के उपाधि वहां वर्णन हुआ साध्य व्यापक भेद को लेकर के। उनमें से कह रहेन साध्य का व्यापक बन जाएगा उपाधि हमारी कैसे बन जाएगा साधना वच्चे? साधन क्या है श्रोत इंद्रियत्व तदवचिन्न कौन हो गया अविभुतम श्रोत व्यतिरिक्त इंद्रियवावचिन्न अविभुतम यत्र यत्र तत् तत्र द्रव्यम द्रव्य कहा आएगा इस तरह से साध्य साधना को ले लिया आपने उसका व्यापक बनेगा द्रव्य समय द्रव्यक्ष किसका कार्य कार्य द्रव्य समय द्रव्य है ना वो भी द्रव्य समय कांड जिनका ऐसा कार्य द्रव्य है द्रव्य समय द्रव्य का मतलब सीधे सीधे शब्द में बोल सकते हो कार्य द्रव्य तो जिसका समय कारण कोई न कोई द्रव्य द्रव्य समय जिनका ऐसा द्रव्य उसका द्रव्य समय द्रव्य कार्य मानी कार्य द्रव्य चक्षुरादी क्या है कार्य है इसलिए साधनावचन साधी जहां जहां है वहां वहां उपाधिया गया इस तरह से साध्य व्यापक उपाधि ग्रहण हो जाता है अतव इस अनुमान से आप न मूर्त तो सिद्ध कर सकते हो न अभिभूत तो सिद्ध कर सके न पूर्वाचार्य कुछ लोगों के तरह प्रदत्त परमाणुत्व तो भी परमाणु परिमाण भी सिद्ध नहीं हो सका ये तेनाली के आधार पर अन्य भी जो लोग करते हैं अनुमान वो भी खंडित हो गया अविभू नित्य द्रव्यवाद इत्यने न साधने अनुत्व साधने साध्य अव्यापक शोत्तम नौ पदी श्री वल्लभोक्तम निरस्तम वल्लभाचार्य आचार्य है दस आचार्यों में से शंकराचार्य से लेकर के जो है चैतन्य महाप्रभु तक दस आचार्यों में से एक आचार्य का नाम वल्लभाचार्य भी है उन्होंने अनुमान किया कि मन अविभू है नित्य होने से नित्य यह अनुमान कर दिया और इस प्रकार से अविभूक ता क्या कर दिया महत्व अभिभू क्या कर दिया अमहत्व साधने का मतलब क्या अणु भी हो सकता है महत्व भी हो सकता है इसे इसमहत कहने से विभू नहीं है भी नहीं है का मतलब क्या अणु है स्थापित हो जाता है ऐसे सिद्ध करने में का जो साध्य अव्यापक है स्पर्शवत्व उपाधि स्पर्शोत्तम में जो उपाधि को देता है वो साध्य का व्यापक नहीं रहेगा इसे हमारा अनुमान निर्दोष है ऐसे वल्लभाचार्य ने जो घोषणा की थी वह अभी निरस्त हो गया क्योंकि पूर्वोक्त उपाधि है स्पर्शव अमहत्व उपाधि स्पर्शव नाम की जिस उपाधि शुरू में दी थी है ना वो उपाधिया छियालीस पृष्ठ का तीसरी पंक्ति में स्पर्शवत्व नित्यत्व उपाध्य है साधने उपाधि ये कहा गया था वो उपाधि से कारण से कह का दिया पर पर के मत भी स्वयं खंडित हो जाता है नो नहीं हो सकता और नौ हेतु देते हैं नौ अनुमान बनाए हैं नवों को परास्त सर्वदा स्पर्श रहित द्रव्य ता। हेतु है, तो है सर्वदा स्पर्श रहित द्रव्य भी है अतव मन विभु है जितने स्पर्श वाले द्रव्य सब क्या है अभिभू है तेज इसमें सर्वदा स्पर्श नहीं तो द्रव्य कहने से क्या हो जाएगा वो विभू बन जाएगा सर्वदा कह दिया क्योंकि वायु में भी अनुशासित स्पर्श आ जाता है है ना पृथ्वी और वायु में नैमितिक उष्ठता और शीतता तेज में नित्य और जल में नित्य सर्वदा शीतता चारों में स्पर्श तो है।, है ना चारों में स्पर्श है स्पर्श रहित कौन हो जाएगा फिर आकाश आदि आकाश ये सर्वदा स्पर्श रहित अंध में भी औपाधिका जाता है लेकिन मन में कभी स्पर्श किसी हालत में नहीं आने वाला काल में आका दिख में है ना भ्रांति सब कह सकते हो अरे इस दिशा में मैं गया तो ठंडी ठंडी हवा लग गई और तो दिशा का संबंध से ठंडी हवा हो गया जो पूर्वी हवाएं ठंडी होती हैं पश्चिमी हवाएं गर्म होते हैं तो दिशाओं के साथ भी आप जोड़ सक करके कह सकते हैं तो इसलिए अनेकों अन्यत्र सकता है इन मन में तो कदापि नहीं आने वाला है सर्वदा अस्पर्श द्रव्यता इस हेतु को लेकर के मन को विभूषित किया आकाशित दृष्टान्त बना रहे हैं इन सबके बाद में देखें पहले सारे हेतु समझा देंगे बाद में दोषो स्थापित करेंगे सदा विशेष गुण रह अथवा दूसरा हेतु है सदा ही विशेष गुणों से रहित द्रव्य है कौन मन अतएव उसको विभु मानना चाहिए काल के समान काल और दिख कैसे हैं कोई विशेष गुण उसमें होता नहीं है अतएव उनको विभू मान लिया गया है उसी प्रकार से भी है कालवत् अथवा तीसरा है तो निरैव इंद्रिय इंद्रिय कैसा है मन इंद्रिय कोई अवय नहीं अत इसको विभु है लेकिन इस हेतु से परमाणुत्व भी सिद्ध हो जाएगा निरव परमाणु का भी कोई अवय नहीं होता अवय रह चला जाएगा नहीं वेदांति नित्य निरव इंद्रिय निरव इंद्रिय के समान के समान समझ द्रव्य अनारंभक नित्य द्रव्य द्रव्य के अनारंभक नित्य द्रव्य होने से मन का कोई कार्य नहीं होता जैसे मिट्टी से कड़ा बना लेते हो पृथ्वी से बहुत सारी चीजें बन गए जल से तेज से वायु से आकाश ऐसा सोपाधिकारी होता है इन मन का कोई कार्य नहीं है मन से कोई चीज पैदा नहीं होता मन केवल कर्ण कह रहा है को मीडिएटर बना हुआ है है ना? बीच में बैठा है वो आत्मा और विषयों का बीच में इंद्रिया विषयों को पकड़ती है वो आत्मा तक पहुंचाने के लिए मन बीच में है केवल और मन विषय को यहां से पकड़ के उधर देता है आत्मा में आत्मा उस विषय को अनुभव ज्ञान होगी आत्मा में उस ज्ञान को लेकर उसकी दुखी जो भी होना वो होते रहेगा मन तो उसे कोई मतलब इधर से उधर डाल करते रहे <laughs> तो वो तो द्रव्य की अनारंभक है इसका कोई कार्य नहीं होता जब पृथ्वी का कार्य होते ना शरिंद्र विषय वेदात कह देते हो आप पृथ्वी का है शरिंद्र विषय भेदात शरीर इंद्रियोर विषय इसे जन्म भी प्रसिद्धम शरीरम, इंद्रिय इंद्रिय, इंद्रिय विषय विषय, विषय नदी वगैरह वगैरह हैं, हैं, प्रकार से है। शरीर, शरीर वायु का भी भेद है। ठीक है ना और आकाश में शरीर नहीं होता क्यों इंद्रिय है विषय भी नहीं होता विषय शब्द ही ले सकते उसका पूर्ण को विषय मान लो तो और काल में भी अपना कोई कार्य नहीं होता है दिशा का भी अपना कोई कार्य नहीं है आत्मा का भी कोई कार्य नहीं है से द्रव्य के अनारंभक द्रव्य है और नित्य भी इसलिए मन को विभु मानना चाहिए आत्मा के समान अध्यात्म अनुमान दृष्टान नित्य इंद्रिय निर्वय इंद्रियवत्ता अवे नित्य इंद्रियवा पांचवा है तो नित्य इंद्रिय होने से श्रोत्र के समान जो नित्य होगा वो विभु होगा क्योंकि जो अविभु होगा वो विनाशी हो सकता है जो अविभु होगा वो विनाशी भी हो सकता है अविभु का मतलब क्या मध्यम परिमाण मध्यम परिमाण से नव विनाशी होगा इसलिए इंद्रिय विज्ञान असमवाय कारण संयोग आधार इंद्रियवाज्ञान के असमवाय कारण संयोग का आधार मतलब इंद्रिय विज्ञान कौन है आपके आत्मा वाला ज्ञान उसका असम कारण कौन हो गया संयोग, संयोग का, का नहीं दे सकते। इसे क्या करना में था जान नहीं, नहीं है ना समय कारण तो संयोग का आधार नहीं होते सर्वदा स्पर्श रहता रहित सर्वधा जो पहला है ना वही अंत वाला भी है सातवां वाला भी। पहले और सातवें कोई अंतर नहीं है इतना ही फर्क है पहले वाला न्याय कुल कार ने उद्रण किया है और सातवें वाला मूल वेदांग में मिल जाता है आठवां हेतु नित्य गुण ग्राहक इंद्र नित्य जो आत्मा है नित्य गुण है आत्मा उसमें रहने वाले गुणों का ग्राहक इंद्रिय है इसलिए मन को विभु मानना पड़ेगा ऐसे आठ हेतु तो है नित्य आत्मा में विद्यमान गुणों का ग्राहक इंद्रियों होने से अंतिम हेतु तो अभूतत्व सती अरूपित्व अभूतत्व सती अरूपित्व जो भूत नहीं होता हुआ रूप अरूपी भी है रूप वाला भी नहीं है जो भूत वाला भी नहीं है और रूप वाला भी नहीं है जो भूतत्व नहीं है अरूप वाला भी नहीं है रूप वाला नहीं है वायु हो रही थी इसलिए अभूतत्व से क्या है, है। और अरूपी कह दिया मन में जाएगा, नहीं जाएगा अभूतवाद दृष्टान क्या हो गया सबन है तो उनके प्रति कालव आत्व आकाशव दी थी काल आत्मा आकाश और श्रोत इंद्रिय इनको दृष्टान्त बनाना पड़ता है सब प्रतिपक्ष दूषण कथम स्वपक्ष सिद्धिर इन सब प्रतिपक्षों के द्वारा आपके परमाणुवाद खंडित हो रहा है ना इति आपके अपना पक्ष जो परमाणुवाद है वो कैसे सिद्ध होगा इति कैसेम नचसुर च मनोविभू नच चाचम यहाँ जोड़ लेना इन अनुमानों के द्वारा वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत जो मन परमाणु रूप है परमाणु परिमाणु वाला है वह खंडित हो गया सतप्रपक्षित हो गया ऐसा आप नहीं कह सकते क्यों मनस सर्वगत में सबसे बड़ी चीज है मन को विभू मानने में क्या क्या समस्या है वो बता मन को विभू मानने में सबसे पहला समस्या है वो आकाश काल आदि से भिन्न मानने की क्या जरूरत है आकाश भी सर्वत्र है, है? आकाश आग हृदय में भी जा आपके अपनी जीवा हो गए वहां भी आकाश है और ये सारी इंद्रिया भी आकाश में ही है सारे शरीर भी कहा है पूरी आकाश में भी पड़ा हुआ है इसीलिए इन इंद्रियों ने जो ग्रहण करेंगे उसको आत्मा तक पहुंचाने के लिए बीच में मन को मानने की कोई जरूरत नहीं आकाश से पहुंचा सकता है अथवा ईदानी मया दृष्टम व्यवहार हो जाता है ना काल ही पहुंचा देगा काल भी व्यापक है इसे आकाश से भिन्न या काल से भिन्न या दिक से भिन्न मन को सिद्ध करना असंभव हो जाता है क्योंकि इसका कोई और काम नहीं है ना मन का केवल इधर का उधर करना है और आत्मा में जो सुख दुख आदि उसको प्रत्यक्ष कर देना है एक दर्शिक कार्य रूपादियों को आत्मा तक पहुंचाने का और सुखादियों को प्रकाशन करने का इतने काम के लिए आप मन को जो मान रहे हो उतने काम तो आकाश से भी हो सकता है का हो सकता है दिख से भी हो सकता है फिर उनसे एक मन को क्यों मानोगे? आकाश काला से साधी तुम अशतक धर्मी ग्राहक प्रमाण बाध आश्रय सिद्ध ओर अनिद्र आक्रांत प्राप्त इतना ही नहीं धर्मी ग्राहक प्रमाण के द्वारा बाधित हो जाता है धर्मी ग्राहक प्रमाण के द्वारा कि मेरा मन बोलते हो ना आप मन क्या है धर्मी है मेरा मन खराब है मेरा मेरा मन मन प्रसन्न है मेरा मन दुखी है दुखी मैं धर्मी हो गया खराब पना दुखी पना सुखीपना आदि कहां है मन में इसे मेरा मन ऐसा है मेरा मन वैसा है मेरा मूड खराब है ऐसा बोलते हो आप अरे आपने मन को देख रहे हो ना क्या विभू होता था तो मन को देख सकते थे अपना यदि विभू को भी आप देख सकते हो फिर आकाश को भी देख सकते हो फिर आकाश क्यों नहीं देख रहे हो अनुमान कर रहे प्रदान अवकाश प्रदान करने से मन अनुमान कर लेता है आकाश का आकाश कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता विभुत्वा देगा और चढ़े आपकी चे साक्ष प्रकाश हो जाता है आत्मा अनुमान कर लिया वो तो साक्ष प्रकाशन कर लिया आपने ऐसे तो तो केवल साक्ष वृद्धि कहा जाता है निरपेश केवल इसे का कहना है फिर तो आकाश से काम चला लो ना मन की जरूरत क्या रहती है और लोक व्यवहार में जो मेरा मन तेरा मन जो व्यवहार हो रहा है ये मन का धर्मी ग्राहक अमर प्रत्यक्ष प्रमाण है इससे भी आपका अनुमान भी अनुमान सब के सभी हो जाएंगे तो है मेरा मन व्यवहार हो रहा है और मेरा व्यापक होता तो, तो मैं ग्रहण नहीं कर सकता था मेरा मन जरूर या तो मध्यम परिमाण है या तो अनुपरिमाण है जितना लंबा चौड़े उतना लंबा चौड़ा मन मानोगे फिर मुसीबत वही होगी आत्मा में जो समस्या खड़ी होगी बड़ा शर्म में चले जाओ तो क्या होगा फिर किस शरीर के प्रमाण के पर्व पर प्रमाण मानोगे जिस शरीर किस शरीर के परिमाण के बराबर परिमाण मानोगे आप एक मच्छर शरी के शरीर के बराबर मानोगे फिर शरीर में तो कहीं एक जगह रह जाएगा पूरे शरीर में तो रहेगा नहीं अभी शरीर के बराबर मानोगे तो मच्छर के शरीर से बाहर भी चला जाएगा मन उसके मन तो उतरे में रहेगा ना इतना बड़ा मन कहा जाएगा बाहर लटका रहेगा हवा में और हाथी के तो पैर में कोई नहीं समा जाएगा तो मध्यम परिमाण की समस्या होगी इस सबसे बड़े अनुपरिमाण सभी केन्द्र सम्मानित हो जाता है इतने दोष भी आ जाएंगे आपके अनुमानों में आश्रय सिद्धि स्पष्ट तरह अस्मद न्याय लक्ष्मी विलास है इन अनुमानों के खंडन को और विस्तार से समझना चाहते हो तो इसी वादी वागेश्वराचार्य के कृत एक न्यायलक्ष्मी विलास नामक पुस्तक है उसमें पढ़ लेना और अन्य जो लोगों हैं विभु मानने वालों के जितने अनुमान है उनके खंडन को न्यायलक्ष्मी विलास नामक ग्रंथ में विस्तार रूप कहा गया है वहां देख लीजिए ये तो अपने ग्रंथ खुद कह रहे कर मेरे ग्रंथ है वो भी मैं यहाँ संशय में बोल रहा हूँ बच्चों का है ना ये तो ये बच्चों के लिए है प्रवेश ग्रंथ है इसे मैं यहां संशय में बोल रहा हूं मैं इसका विस्तार तुम देखना चाहे तो वहां देखो ये खंडन के विस्तार की बात कर रहे हैं इतने खंड में समझो इसे इसने संकेत कर दिया यह मत मैं सोचो मैंने हल्का फुल्का तरफ दे दिया एक दो बात इतने से हो गया समझो। तमो द्रव्य तैकांतिक नहीं आपने जो नव अनुमान बनाया उसमें से जो पहला अनुमान है क्या दिया आपने सर्वदा स्पर्शरित द्रव्य जो अनुमान आपने बनाया तमो रूपी द्रव्य को स्वीकार करने केवल अंधकार को भी एक द्रव्य मानने वाले जो लोग हैं उनके मत में अनेकांतिक दोषग्रस्त हो जाएगा साध्यवादी कैसा है या पके क्या नहीं है, पर पर है। साध्यवादिकला गया अनेकांतिक हो गया <coughs> नैमित है ना अंधकार में भी जो स्पर्श है वो नैमितिक मानी जाएगी यदि है तो कुछ लोग लो मानते हैं अधिकतर तो नहीं मानते सर्वदा जब दूसरी बात सर्वदा विशेषण देने की जरूरत तो ही क्या हो स्पर्श से तो आ जाता है इन्हीं युक्तियों के आधार पर द्वितीय तृतीय दूषित है दूसरा और तीसरा नो आपका था दूसरा तो सदा विशेष गुण रहित द्रव्यवाद तीसरा था नि ये भी इसी के आधार पर ही खंडित हो जाता है सप्तम सात व्यर्थ हो जाएगा शब्द जो दिया है आपने नव हेतु में नव हेतु क्या था अभूतत्वी अरूपी द्रपित्व है ना अभूतत्व सती अरूपित्व वह अरूपी विशेषण देना व्यर्थ हो जाएगा क्यों हम लोगों के मत में अरूपी माना गया है रूप नहीं मानते हम अंधकार में क्या अभावत्मक है ना वैशे नहीं है में जो अभाव अरूपी है परम नहीं मत लेना वैशेक मत उनके मत में असिद्ध हो जाएगा वही अर्थ्यम तमस हो अभावत्वा स्वयं कि अंधकार जो है अभावत्मक होने से किबुना और ज्यादा हम हाँ। क्या बोले आपको संक्षेप एक ऐसा उपाय दे दूंगा सात अनुमान विवाह छुट्टी पाएगी हाँ कहते हम ज्यादा क्या बोले फालतू आपसे लड़े बात बड़ा के फायदा नहीं है एक ही तीर अंतिम बजा रहा है द्रव्यत्वांतर जात इंद्रिय असजाति जाती द्रवित्व उपाधि द्रवित्व अवान्तर जाति इंद्रिय के असजाती द्रव्यम उपाधि योग की जितनी भी इंद्रिया हैं तक्षो रसने घण इंद्रिय इत्यादि लोग क्या मानते हैं अणुवातक मानते हैं सभी लोग मानते हैं अथवा उसको मानते हैं कि दृढ़ का रूप है सवयव है कुछ उसको सावयवी मानते हैं चाहे सावय मानो चाहे परमाणु रूप ही निरवय मान लो कि जैसे भी मानते विभू तो कोई नहीं मानता है चक्षुर को विभु नहीं मानता कोई रशन को इंद्री को वेदांत विभू नहीं मानेगा मानेगा आ नहीं मानता ग्राण इंद्र भी विभू नहीं है विभू कोई नहीं है पांचों जो ज्ञान इंद्रिया है सभी का वेदांती भी क्या बोलता है परिच्छन नहीं है अणुपरिमाण या मध्यम परिमाण आदि मानना पड़ता है कहता है जैसे वे हैं वैसे मन भी इंद्रिय द्रवित्व अवान्तर जाति इंद्रिय असजाति द्रवित्व उपाधि इंद्रिय की असजाति द्रवित्व हो जाता है कि जो विभू होगा वो इंद्रियव जाति वाला नहीं होगा विभुत्तम तरत द्रव्यत्व के अवान्तर जाति वाला कौन हो, हो गया इंद्रित्व जाति उससे रहित है तार्स द्रवित्व आ जाएगा विभू द्रव्यो में साधिका व्यापक है और साधन का व्यापक हो जाए कोई भी नव साधन हेतुओं में से कोई भी हेतु ले लो उसका व्यापक बन जाएगा यह उपाधि ठीक फिर आपके मत में अणु कैसे सिद्ध होगा तो मन अणु स्पर्श रही तो अगर मन का लक्षण क्या हो गया नहीं अनुप्रे सदी स्पर्श रहित्व मन का मन का यह लक्षण है अनुदी स्पर्श रहित अथवा दूसरा लक्षण है मन का विज्ञान असमय कारण संयोग के असमय कारण होता हुआ कौन है संयोग उसका आधार होता हुआ जो मूर्त है उसको कहते हैं मन सुख ग्रह अतः मन का तीसरा लक्षण क्या है सुख ग्राह तथा चौथा अणुंद्रियम वे सती इंद्रियत्व अणुत्वे इंद्रियम मन का लक्षण हो जाएगा ज्ञान जनक संयोग आश्रयम जड़म मन अतः पांचवा लक्षण है ज्ञान के जनक जो संयोग है ज्ञान के जनक संयोग का आश्रय होता हुआ जो जड़बूत वस्तु है उसका नाम मन है छठा और अंतिम लक्षण मन का ज्ञान असमवाय संयोग आश्रय इंद्रियम ज्ञान असमवाय संयोग आश्रय सदी इंद्रियत्म ज्ञान के असमय कारणभूता जो संयोग का आश्रय होता हुआ इंद्रिय होना मन के विभिन्न लक्षण हो गया इन लक्षणों से इन लक्षणों का क्या करना हमेशा हेतु बना के रख लेना हनुमान में क्या होता हमेशा हेतु लक्षण बना सकते जैसा पृथ्वी इतने वे विद्य दं अब इस मन में कितने गुण है तो मन एक द्रव्य है और मूर्त द्रव्य है अणुपरिमाण वाला है ये सिद्ध हुआ और सुख ज्ञान वगैरह आत्म गुणों का प्रकाशन करने वाला है इसके बाद करते हैं इसमें कितने गुण हैं हो गया तो है उसमें गुण कुछ ना कुछ कौन से कौन से गुण हैं उसमें है संख्या परिमाण संयोग विभाग आह यदि अठ गुण आठ गुण संख्या परिमाण पृथत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व और संस्कार वेग आपके संस्कार है ना संस्कार में कौन सा संस्कार रहेगा केवल वेग वेग आपके संस्कार मन में है इसे बहुत तेज भागता है ये भागने का संस्कार इसके अंदर तेज भागने का संस्कार वेग आपके संस्कार मन में मनोजारेग हम कह दिया मन के समान वेग से भागने वाला है हनुमान जी मन जिस वेग से भागता उतनी वेग से भागने वाला मन वेग वेग क्या है एक संस्कार विशेष संस्कार किन है ना? हां वेगो, वेगो भावनापक वेग भावना, भावनापक वेग कहा रहता है पृथ्वी जल तेजवाय और मन में मूर्तों में रहेगा और कहा रहेगा जहां क्रिया होगी वहीं तो वेग होगा निष्क्रिय में से वेग होना है संस्कार ऐसा मूर्तत्व द्रव्यभ्या सिद्धि इनकी जो स्थिति कैसे करोगे दे करके अथवा द्रवित्व दे करके कर सकते हो इस प्रकार से नवो को सिद्ध करने के बाद अब द्रव्य के सामान्य लक्षण बनाने जा रहे हैं द्रव्य कारण जो समवा कारण हो होता है वो द्रव्य होता है जो उपादान कारण उसी का नाम द्रव्य जो भी उपादान कारण हो उसी का नाम क्या है द्रव्य है समवाय कारण द्रव्य अथवा दूसरा लक्षण है गुणवत्तम वाह द्रव्य से लक्षण जो गुण वाला है उसका नाम द्रव्य जो गुण वाला है उसका नाम द्रव्य लेकिन गुणवत्त द्रव्यम लक्षण में थोड़ा दोष आ जाता है इसी वजह से समय कारण द्रव्यम ही मुख्य लक्षण है क्या दोष है गुणवत्तम द्रव्य में असल में नियम न्याय को यहां उत्पन्न द्रव्यम क्षण निर्गुण निष्कृण तिष्ठति जो उत्पन्न द्रव्य है वह एक क्षण के लिए गुण रहित होता है है द्रव्य इन गुण उसमें निर्धारण आप नहीं कर सकते हैं अगर गुण रहित द्रव्य है ना तो गुणवत्तम लक्षण नहीं है द्रव्य कैसे बोल रहे हो उसको इसलिए उस क्षण में आपका लक्षण का अव्याप्ति हो गया गुणवत्तम नहीं है वह द्रव्य है वो द्रव्य तो है गुणवत्ता नहीं है अतएव उसको लक्षण जाना चाहिए नहीं गया क्योंकि नहीं हुआ आते हैं लक्षण बनाना बड़ा गुण नहीं है कैसे मालूम होता है आ चम आपने क्या जामन डाल देना दही बनाने के लिए थोड़ा सा जो डालते तो उसका नाम जामन है यहाँ जामन डाल देते हो आप जामन डाल दिए वो दही बनना शुरू हुआ धीरे धीरे धीरे वो अंदर में बैक्टेरिया बनेंगे और दही बनना शुरू हो जाता है अब दही बना नहीं है उस बीच में आप जब देखोगे उसे कौन सा गुण है दूध का गुण है कि दही का गुण है न दूध का गुण है ना दही का गुण है दोनों का गुण नहीं इसे कहना पड़ता है कोई गुण नहीं है यहाँ पर अब क्योंकि उसे न चाय बनेगा ना कड़ी बनेगा ना कुछ होने वाला था खराब हो जाएगा छो तो तो। तो गए तो दूध का गुण आना चाहिए और उसका गुण आना चाहिए दही का गुण जैसे कार्य कांड को विचार कर रहे हैं तो इस तरह से वहां उत्पन्न रूप है किसका भी रूप है नाम ही नहीं है ना उस चीज का आप कैसे बोलोगे अमुख का रूप इसमें है सफेद जीक भी रहा हो तो सफेद किसका है पूछा जाए दूध का भी नहीं बोल सकते आप दही का भी नहीं बोल सकते उस बीच की अवस्था का उस द्रव्य का कोई नाम ही नहीं है द्रव्य बस अतः उसको निर्गुण निष्क्रिय मानना पड़ता है उस द्रव्य में उत्पन्न क्षण आव द्रव्य में लक्षण न जाने से अव्याप्त हो निवारण करने के लिए समय कारण विषय लक्षण बनाना पड़ता